एक मामूली कविता की किताब एक कविता खुशी की हो धुली लहरीली साइकिल पर चढ़कर आए जंगले के लोहे में धसे बच्चे का चेहरा मुस्कुराहट में भर जाए खुरपी मटकी सरसी अस्बेस्टस बेलचा हेलमेट बाजा बसखट पर हो एक कविता एक गोइा देखची परात भंटा की हो खपड़े पर पड़पड़ाती बारिश और सीली चदरी में मुंह लुकाए की हो गीली एक कविता एक कविता खाना ठेल कर दूर कर देने उबले व उबलते रहने माँ से जीरह की लंबी दोपहर में बार बार टूटने और मुड़ने की हो सफर की हो तीन कविताए गुमनाम शाम की फीकी पीली रोशनी में टकराते फतिंगों की बेमतलब बेचैनी और व्यर्थता में बीते जीवन की अकुलाहट की एक कविता हो एक मुंह अंधेरे आसमान की हलके फाहे किसी नीलाई में नहाए सड़क पर भागने की थकने की हो एक असंभव सपने की हो किसी गांव सड़क के पेपर वाले की दुकान पर चौंक कर ठहर जाने रघुवीर सहाय की दिनमान उठा लेने पढ़ने जगने और जगे रहने की हो जंगल में उतरने खोने के संगीत की और जंगली रात से निकल आने की हो एक कविता एक सागर की गहराई की एक पेड़ की ऊंचाई की हो एक कविता सुख की हो भागकर गाड़ी पर चढ़ लेने रथ जगे मुह को किताब के हल्के आंचल से तोपे हंसने और हंस हंस कर नशे में बहने की हो निर्दोष नवजात बच्चे की हो करुणा की हो एक कविता हाथी से गिरकर चोट खाने और घर जलाने की प्यार की हो एक कविता हिंदी की हो एक कविता दुख की हो